उक्त घटना के कुछ सप्ताह बाद ही एफ़ए की परीक्षा हो जाने पर नगर के एक संभ्रांत व्यक्ति ने उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहा और लड़की सांवली होने के कारण दस हजार का दहेज देने का भी प्रस्ताव रखा परंतु विश्वनाथ तथा अन्य संबंधियों के लाख प्रयत्नों के बावजूद नरेन्द्र सम्मत नहीं हुए श्री रामकृष्ण के भक्त रामचंद्र दत्त नरेंद्र के पिता के घर पर ही पले और बढ़े हुए थे यह जानकर कि धर्मनाथ धर्मलाभ की, की प्रेरणा से नरेंद्र में वैराग्य का उदय हुआ है एक दिन उन्होंने उनसे कहा यदि तुम्हें धर्मलाभ करने की सच्ची कामना है तो दक्षिणेश्वर में के पास चलो तदनुसार अठारह सौ इक्यासी पौष महीने में एक दिन वे रामचंद्र सुरेंद्र तथा अपने दो एक मित्रों के साथ सुरेंद्र की गाड़ी पर दक्षिणेश्वर आए दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के इस प्रथम आगमन का ठाकुर ने इन शब्दों में वर्णन किया था नरेंद्र प्रथम बार पश्चिम की ओर के गंगा की ओर के दरवाजे से होकर इस कमरे में घुसा था देखा उसका अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं है सिर के बाल तथा वेशभूषा की और भी ख्याल नहीं सर्व सामान्य लोगों की तरह बाहर की किसी भी वस्तु से उसका लगाव न था उसका सब कुछ मानो अलग ही था उसकी आंखें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके मन का बहुत सा भाग मानो किसी ने बलपूर्वक भीतर खींच रखा है देखकर मन में आया कि विषयी लोगों के निवास स्थान कलकत्ते में भी क्या इतना बड़ा सत्गुनि आधार रहना संभव है नीचे चटाई बिछी हुई थी नरेंद्र उस पर जा बैठे और श्री राम कृष्ण के आदेशानुसार गाने लगे भावार्थ मन चलो अपने घर लौट चले इस संसार रूपी प्रदेश में परदेसी का वेश धारण किए तुम क्यों वृथा भटक रहे हो इत्यादि नरेंद्र ने पूर्ण तन्मयता के साथ गाना गाया और उसे सुनकर ठाकुर भी भाव, भाव विफुर हो उठे गाना समाप्त होते ही ठाकुर ने उठकर नरेंद्र के हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में ले गए वहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को रोकने के लिए खम्भों के बीच चटाई लगी हुई थी वहाँ पहुंचकर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और नरेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर आनंदाश्रु की धार बहाने बहाते हुए पूर्व परिचित के समान कहने लगे क्या इतने दिनों बाद आना चाहिए मैं तेरे लिए कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक बार यह भी नहीं सोचना था क्या आदि ये बातें कहते हुए वे रोने लगे फिर दूसरे ही क्षण वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे मैं जानता हूँ प्रभु तुम वही पुरातन ऋषि नरूपी नारायण हो जीव की दुर्गति दूर करने के लिए पुनः शरीर धारण कर आए हो इस अद्भुत आचरण से विस्मित होकर नरेंद्र सोचने लगे मैं यहाँ कैसे किसे देखने चला आया ये तो बिल्कुल ही पागल हैं कहाँ तो मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ और ये मुझे यह सब कह रहे हैं उधर दूसरे ही छन ठाकुर उन्हें वही खड़े रहने को कहकर कमरे में गए और मक्खन मिश्री तथा संदेश मिठाई लाकर उनके हाथ से उन्हें अपने हाथ से उन्हें खिलाया नरेंद्र ने कितना कहा कि वे अपने साथियों के साथ बांट कर लेंगे, रहे, वे भी लेंगे अभी तुम खाओ सब कुछ उन्हें शीघ्र ही एक दिन यहां मेरे पास अकेले आओगे आई हुई विपत्ति से पीछा छुड़ाने के लिए आऊंगा कहकर नरेंद्र कमरे में चले आए फिर कमरे में बैठने पर नरेंद्र ने देखा कि पिछले ही क्षण में के पागल ठाकुर अब उच्च कोटि की धर्म चर्चा कर रहे हैं त्याग वैराग्य की बातें कर रहे हैं उनके वार्तालाप में कोई भी विसंखलता नहीं थी आचरण में उन्माद का लेस तक न था इन दोनों अवस्थाओं में सामंजस्य खोज पाने में असफल हो नरेंद्र ने विचार किया कि ये है परंतु उन्मादी होने पर भी इनकी त्याग एवं पवित्रता अतुलनीय है और इसी कारण वे मानव हृदय की श्रद्धा पूजा एवं उनका सम्मान पाने के अधिकारी हैं इसी उधेड़ बुन में वे घर वापस लौटे नरेंद्र के चले जाने पर उसने पुनः मिलने को ठाकुर का हृदय निरंतर इतना व्याकुल रहने लगा कि कभी कभी तो उन्हें अपनी छाती में अंगोछा निचोड़ने के समान मरोड़ का अनुभव होता था अपने आप को संभाल न पाकर वे झाउ तले की ओर जाकर जोर जोर से रोने लगते और कहते अरे तू आ जा रे तुझे देखे बिना मुझसे अब रहा नहीं जाता बाद में अन्य भी किसी किसी बालक भक्त के लिए उन्हें व्याकुलता हुई थी परंतु उन्होंने स्वयं भी कहा था नरेंद्र के लिए जैसा क्लेश हुआ था उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था